रोना तो नहीं ओ ख्य दर्शन की 26वीं कक्षा पिछली कक्षा में प्रकृति के बारे में वर्णन कि प्रकृति इन शरीरों को कैसे उत्पन्न करती है तो उसकी ऐसी ही प्रवृत्ति है चेष्टा है वो कर्म के भेद से अलग अलग आत्माओं को अलग अलग शरीर प्रदान करती है और गर्भदास के समान वो आत्मा के लिए ही कार्य करती है ऐसी ही है वो और सात्विक शरीरों में भी कृत प्रित कृतकृत्यता नहीं होती क्योंकि वहां भी उसके बाद जन्म होता रहता है तो आकृति होती रहती है और शरीर चाहे सात्विक हो राजसिक हो तामसिक हो वृद्धावस्था और मृत्यु इत्यादि तो सब जगह रहते हैं इतना दुख तो सब जगह रहेगा अन्य दुखों में न्यूनता हो सकती है और कोई सोचे कि मैं प्रकृति लय स्थिति बना लूं वो भी मुक्ति जैसा अनुभव होगा कारण में लीन हो करके तो वहां भी मग्न के समान उत्थान हो जाता है फिर उसको भोग करके वापस शीघ्रता से जन्म उसका होता है इसलिए वहाँ भी कृतकृत नहीं है यहाँ तक का पाठ हुआ था किन्हीं को कुछ पूछना तो कुछ पूछे है जी जो कारण में लय होना या प्रकृति में होना ये समझ इसको अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं इसकी कुछ अस्पष्ट ही रहता है क्योंकि सीधे इसके अनुभव वाला कोई व्यक्ति तो नहीं मिला तो एक व्याख्या तो ये है कि उसका मन ही प्रकृति में कारण में लीन हो जाता है मन भी प्रकृति से ही बना है अहंकार से और उससे पीछे महत्वत्व से और मूल प्रकृति जैसा हम पढ़ के आए हैं तो वो भी कुछ समय के लिए उससे पृथक हो जाता है मन सूक्ष्म शरीर और उससे भी अलग वो बिल्कुल बंद रहित अवस्था को अनुभव करता है मुक्ति जैसा अनुभव करता है कुछ समय के लिए और फिर प्राप्त हो जाता है एक तो ये व्याख्या की जाती है दूसरा सऊदेवीर जी ने इस तरह से लिखा जैसे वैज्ञानिक आदि खोज करते समय प्रकृति में कारण में लीन हो जाते हैं जिस विषय में खोज करते हैं उसी में तन्मय हो जाते हैं दुनिया की और कोई चीज उनको याद नहीं रहती इतने तल्लीन हो जाते हैं तो ऐसे ही योगी भी ध्यान काल में प्रकृति में लीन हो जाए अपने मन को वहां लगा दे प्रलयावस्था का संपादन कर ले वैसे तो शरीर में ही है लेकिन सबको नष्ट समझ लेता है वो विचवैचारिक स्तर पर बना लेता है तो कुछ समय के लिए वो बंधनों से रहित जैसी स्थिति में पहुंच जाता है कोई वृत्ति नहीं एकाग्रता पूरी वृत्ति रहित स्थिति सुखद स्थिति तो ध्यान काल में भी लोग इसका संगति लगाते हैं बीच बीच में जो स्थितियां बनती रहती हैं साधकों की और वो लंबे समय तक भी रहती है उसको भी लेते हैं ऐसे अलग अलग व्याख्या इसकी की जाती हैं और कोई अधिक स्पष्टीकरण इसका नहीं है जैसे योगदर्शन ने बताया कि सात्विकता का, का जब सात्विकता ज्यादा हो जाती है तो सब का सुख मिलता है समाधि यही चीज है ये वैसा नहीं है ये उससे अलग चीज है योग, योग दर्शन की दृष्टि से देखेंगे तो समाधि में जो सात्विक स्थिति होती है वो एक अलग चीज हो गई उसको प्रकृति लय या कारण में लय नहीं कहा जाता है वो सात्विक सुख अलग हो गया वो तो बंधन में ही है मन भी साथ में है सूक्ष्म शरीर साथ में है उससे भी अलग चीज को ये कहते हैं जैसा कि वर्णन व्यासभाष्य में मिलता है उसके आधार पर ये अलग चीज है उससे ठीक है ये असम का एक भेद माना जाता है असंप्रजात में भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय करके दो भेद किए हैं असम प्रजात है। भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि देवों की होती है और उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि योगियों की होती है बात वास में लिखा हुआ है तो देवों की मतलब जिन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए हैं अच्छे कर्म किए ऐसे कर्माशय के कारण से उनकी ऐसी स्थिति बनती है असंप्रज्ञात जैसा अनुभव करते हैं त्र ईश्वर का साक्षात्कार हो गया कैबल्य हो गया तो भव प्रत्यय ये है और भव प्रत्यय में भी दो भाग किए उसमें विदेह और प्रकृति लायाना भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लायाना विधेय योगियों की देवों की वो शरीर रहित स्थिति में अनुभव करते हैं अब इस पर टीकाकारों ने अलग अलग ढंग से किया है कि कुछ ऐसा कहते हैं कि स्थूल शरीर से रहित तो हो जाता है वो अभी तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों हमारे साथ में है और ये विदेह स्थूल शरीर से रहित हो जाता है और अलग ही किसी लोक में केवल सूक्ष्म शरीर के साथ में मुक्ति जैसा अनुभव करता है ये विदेह विधेय मतलब देह से रहित तो ये तो एक हुई और प्रकृति लय में वो अपने मन को भी प्रकृति में लीन कर देता है प्रकृति कारण है मन का उसमें लीन कर देता है तो मन से भी मुक्त हो जाता है वो ऐसी स्थिति कहते हैं तो प्रकृति प्रकृतिल एक कारण है तो ये सारे संस्कार वशात होते हैं वहीं पर ही रहते हैं यावत न पुनरावर्तते संस्कार वशात ऐसा लिखता है वहां लिखा हुआ है वहां संस्कार या कर्माशय एक बहुत यू लंबा समय होता है लेकिन वो छोटा ही होता है मुक्ति की दृष्टि से और वो करके वो वापस यहीं पर आ जाते हैं मानव शरीर में फिर आते हैं वो तो इस तरह का वर्णन है तो सत्गुण की जो सुख की स्थिति है समाधि वाली उससे अलग ही स्वीकार करते हैं एक प्रश्न और आया हुआ है प्रश्न है सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ में नए शरीरों में प्रवेश करता है ठीक ऐसा बात हुई थी यदि वर्तमान जीवन में कोई व्यक्ति आख कान या किसी अन्य अंग से विकलांग है और सूक्ष्म शरीर उसे अगले जीवन में भी मिलेगा तो क्या इस जीवन की विकलांगता उसके साथ अगले जीवन में भी जाएगी उसका शरीर आख नाक तान आदि से विकलांग होगा तो ऐसा नहीं है ये जो विकलांगता है वो स्थूल शरीर में है इंद्रियों में भी जो विकलांगता दिखाई दे रही है ये स्थूल इंद्रियों में है सूक्ष्म इंद्रियों में नहीं है जो की सूक्ष्म शरीर का भाग है उसमें विकलांगता नहीं है ये तो भाई ये शरीर में है स्तुल शरीर में है और बाह्य शरीर में विकलांगता होते हुए भी सूक्ष्म शरीर में कोई विकलांगता नहीं आती है सूक्ष्म शरीर तो यथावत ही रहता है और जब दूसरे शरीर में जाएगा तो वहां कर्मानुसार फिर जैसा शरीर मिलेगा वो मिलेगा सूक्ष्म शरीर तो जैसा है वैसा है ही अब सूक्ष्म शरीर हम सबका सब शरीरों में एक जैसा रहता है मनुष्य शरीर में है तो और हाथी में है तो चींटी में है तो लेकिन इन सब शरीरों में कर्म करने की और जानने की सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती है हमारी ये स्थूल शरीर के भेद से होती है सूक्ष्म शरीर तो फिर भी जो का तो ही रहता है उसमें भिन्नता नहीं आती है स्थूल शरीर भिन्न भिन्न होता है तो जो सूक्ष्म शरीर मनुष्य शरीर में स्थूल शरीर में काम कर रहा था चक्षु इंद्रिय आज सूक्ष्म चक्षु इंद्रिय से इन नेत्रों से देख रहे हैं हम और अन्य पशुओं के शरीर में जाएंगे तो यही सूक्ष्म इंद्रिय चक्षु इंद्रिय वहां का जो गोलक है उसके हिसाब से देख लेगी अधिक दूर देखेगी या कम देखेगी कितने रंगों को देखेगी वहां के हिसाब से यहां हमारे अपने पैर है वहाँ चीटी के पैर है तो चीटी के वहां पर कार्य करेगी उस तरह से सांप है तो सांप में वहां पर उस तरह से चलेगा वो सूक्ष्म शरीर वही रहेगा सूक्ष्म शरीर में अंतर नहीं आता है स्थूल शरीर के अंदर भिन्नता होती है ऐसा और पीछे जो हमने विपर्य आदि देखे थे और उसमें से 50 की तो गणना वो हुई थी 10 जो मूलिक अर्थ कहे जाते हैं मौलिक या मूलिक अर्थ कहे जाते हैं वो इसके अपने मूल सिद्धांत हैं जिसके अनुसार ये सारा कथन किया जाता है तो इसमें मूल प्रकृति की दृष्टि से तीन तत्व तो कहे जाते हैं प्रधान की अपेक्षा से वो क्या है एक तो उसका एकत्व है प्रधान जो है मूल प्रकृति वो एक है दूसरा है उसका अर्थवत्व है वो सार्थक है और तीसरा है पार्थ्य वो दूसरे के लिए है अपने लिए नहीं है एक है मूल प्रकृति को एक ही मानते हैं उसकी सार्थकता है और वो दूसरे के लिए है ये तीन चीजें ये प्रधान यानी मूल प्रकृति के बारे में कही गई अब पुरुष के लिए उसके लिए भी तीन बातें कही गई एक तो कहा अन्यत्व। प्रकृति से प्रधान से पुरुष का अन्यत्व है भिन्नता है इनका सिद्धांत दृढ़ है जैसे अद्वैत वाले पुरुष में और प्रकृति में भेद नहीं मानते उसी से ही निर्मित मानते हैं एक ही तत्व मानते हैं अद्वैत तो यहाँ ये अन्यत्व मानते हैं प्रकृति से पुरुष का जीव का चेतन का अन्यत्व मानते हैं भिन्नता मानते हैं एक बात दूसरा उसका अकर्तृत्व मानते हैं वो स्वयं क्रिया वाला नहीं है ये चर्चा पहले आई चुकी है शरीर और इंद्रियों में क्रियाएं है होती हैं और उसका भोग तो आत्मा को ही करना होता है क्योंकि वो चेतन है इस दृष्टि से उसको कर्ता कहते थे लेकिन उसमें अकर्तृत्व है अपने आप में और बहुत्व है आत्माएं बहुत हैं अनेक हैं कई जने केवल एक ही चेतन तत्व मानते हैं पर संख्य दर्शन पुरुष को अनेक मानता है यानी जीवात्मा आत्मा जो है जो बंधन में आता है वो अनेक हैं और पृथक पृथक हैं सबकी स्वतंत्र अलग अलग सत्ता है एक ही नहीं है अद्वैत में और इसमें अनेक यही मानते हैं कि जो आत्मा मेरे में है वो आप में है एक जैसी हो ये तो ठीक है ये तो संख्य का भी मता है कि एक जैसी लेकिन एक ही है ये जो कहते हैं भेद ही नहीं है वही चेतनता मेरे में है वही चेतनता आप में वही एक ही तत्व चेतन पुरुष है ऐसा दूसरे मानते हैं संख्य नहीं मानता है संख्य इसमें बहुत्व मानता है तो अन्यत्व अकर्तृत्व और बहुत्व ये आत्मा पुरुष की दृष्टि से कथन है और प्रकृति और पुरुष दोनों की दृष्टि से तीन चीजें बोलते हैं एक तो अस्तित्व यानी सत्ता है उनकी ये काल्पनिक पदार्थ नहीं है इनकी सत्ता है अस्तित्व है शून्य नहीं है ये भ्रांति मात्र नहीं है स्वप्न मात्र नहीं है इनका अस्तित्व है वास्तव में ये है एक बात दूसरा वियोग इनका दूसरों से वियोग होता है प्रकृति का शरीर का आत्मा से आत्मा का शरीर से वियोग होता है संयोग भी होता है वियोग भी, भी होता है और ये इनका योग होता है ये मिलते हैं आपस में योग होता है और वियोग होता है ये दोनों होते है रहते हैं प्रकृति पुरुष का और अंतिम मौलिक पदार्थ है इनका स्थिति ये इन्होंने कार्यद्रव्यो के ले लिया तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर उसमें जो भी हमारे तत्व आ जाते हैं बुद्धि से लेकर के और स्थूल भूतों तक ये विकार जो है सारे उन सबको उनकी भी स्थिति होती है उनका भी अपना अलग से अस्तित्व होता है स्थिति होती है वो बनने के बाद में कुछ बने रहते हैं और हमारे लिए हित करते रहते हैं तो ये कुछ इनकी मूलभूत तो मान्यताएं हैं उन दस को मिलाकर के ये साठ चीजें होती हैं अर्थवत्व और पारार्थे अर्थवत्व और पारार्थे ये प्रधान का प्रकृति का है ये षष्टी तंत्र बनेगा ठीक है अब आगे चलें चले ओम प्रणाम आचार्य ये जो प्रसंग सलाह पीठ है कि जो तो मतलब जीवन जो, जो विधेय होते हैं या प्रकृति है तो अगर तो इस तरह से मान लेंगे तो जो पीठ है ये ग्यारह बारह सुप्राए हैं गिरे हैं अकेला तो तो जो है ना तो शरीर से ही भोग कर सकता है न स्कूल शरीर ऐसी सिद्धांत पीड़ित अपने आप में हो जाएगा बिना सूक्ष्म शरीर के पहुंच जाता है की वो स्थल सूक्ष्म तो तो शरीर से भोग भोग सकता है भोग तो सूक्ष्म शरीर से भोगता ये बात आ गई थी लेकिन स्थूल के बिना नहीं भोग सकता ये पीछे जो बात आई थी ठीक कह रहे हैं आप जो लोग जैसा मानते हैं वो मैंने बात रखी थी कि ये कारण लय और प्रकृति लय वाला विषय स्पष्ट नहीं है पूरा कि ये क्या कहना चाहते हैं जो अलग अलग मान्यताएं हैं वो मैंने रखी थी विचारणीय बिन्दु है तो अब आगे देखते हैं चौवनवा सूत्र पिछली कक्षा में हो गया था तो प्रकृति ये शरीर आदि देती है प्रदान करती है तो प्रकृति स्वयं तो कार्य नहीं है वो तो कारण है कारण रूप में है और ये जो बंधन मिलता है ये कार्य द्रव्यों से मिलता है हम इससे युक्त रहते है हैं सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से तो मूल प्रकृति कार्य रूप में कैसे बदल जाती है तो उसके लिए अगला सूत्र है पचपनवा बोलिए अकार्यदयोग पारवश्यात् अकार्य होने पर भी प्रधान में मूल प्रकृति में अकार्यव है अकारियत्व मतलब वो स्वयं कार्य नहीं है क्योंकि वो तो मूल कारण है अगर प्रधान को मूल प्रकृति को अव्यक्त को कार्य मान लेंगे तो इसका मतलब उसका भी कोई कारण होगा और वो अनित्य होगी वो नित्य है उसका कोई कारण नहीं है उसमें कार्यत्व नहीं है उसमें कारणत्व तो है कार्यत्व नहीं है तो कहा अकार्य होते हुए भी तदयोग उसका कार्य के रूप में परिणमन होता है वो कार्य रूप में बदल जाती है कैसे पारवश्यात्वशता के कारण से दूसरे के वश में है दूसरा कोई उसको कार्य रूप में बदलता है वो स्वयं नहीं बदलती स्वयं बदल नहीं सकती है वो भले उसमें सत्वरस्तम है और उनके अपने गुण धर्म है लेकिन वो अपने आप कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकती उसकी परवशता है इसी रूप में बनेगी ऐसा वो खुद नहीं कर सकती परवशता है पीछे भी परतंत्रता आदि वचन इसके लिए आए थे प्रकृति के लिए कि वो बंधन नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद परतंत्र है ये पारवश्य है तो फिर बात आई कि भाई ये किसके किसके वश में है पर के वश में है परवश है ऊपर कौन है दूसरा कौन है जिसके ये वश में है तो उसके लिए अगले सूत्र में कहा जा रहा है छप्पनवा सूत्र बोलिए स ही सर्ववित सर्वकर्ता जिसके ये वश में है वो कौन है सर्ववित है सबको जानने वाला है वो अलग है सर्ववेत का दूसरा अर्थ सब जगह विद्यमान भी किया जाता है सत्ता अर्थ लेते हुए जान लेंगे तो सबको जानने वाला है क्योंकि वो सर्वव्यापक है सर्वव्यापक है इसलिए सर्व जाता भी है वो और सर्वकर्ता सबको करने वाला है ये जो सारा संसार बनाया है उस सबका कर्ता वो ही एक अकेला है और कोई नहीं है मनुष्य जो चीजें बनाते हैं पशु पक्षी जो चीजें बनाते हैं ये इनको छोड़ दीजिए इनको इनके अतिरिक्त जो चीजें हैं मूल रूप में उनका करता तो वही परमात्मा है तो सही ही सर्वकर्ता जो सबको जानता है और सबको करने वाला है उसके वश में ये प्रधान है ये अपने आप नहीं करती है तो प्रकृति से भिन्न अभी तक जो बहुत चर्चा चल रही थी वो प्रकृति और पुरुष की आत्मा की थी उसके भिन्न ईश्वर को ये स्वीकार करते हैं जैसा कि पीछे भी आया था प्रत्यक्ष के प्रसंग में ईश्वर आसते तो पीछे जैसा प्रत्यक्ष के अर्थ में बताया था प्रत्यक्ष के प्रसंग में ईश्वरासिद्धे अगर ये लक्षण नहीं मानेंगे तो ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी ऐसे प्रसंग में ईश्वर को वर्णन ले लिया ऐसे यहां पर भी इससे पता लगता है कि प्रकृति को भी अलग मानते ही हैं पुरुष अलग मानते ही है, ही है। तो अन्यत्व कह रहे थे प्रकृति का पुरुष का आत्मा का अन्यत्व और ये ईश्वर परमात्मा उसको अलग मानते हैं तीन तत्वों को मानते हैं त्रैत्वाद को एकदम स्पष्ट वर्णन है तो सही सर्वविथ सर्वकर्ता अगला सूत्र और कहा देखिए बोलिए ईद ई ईश्वर सिद्धि ही सिद्धा ईदृश ईश्वर की इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि तो सिद्ध ही है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है उसकी विद्यमानता तो सिद्ध ही है इतनी स्पष्ट है कैसे ईश्वर की ऐसे ईश्वर की जो कि सर्ववित्त और सर्व करता है जैसा पिछले सूत्र में कहा ऐसे परमात्मा की ऐसे ईश्वर की जो सबको जानता है और सबका करता है ऐसे ईश्वर की सिद्धि यानी सत्ता तो सिद्ध ही है नित्य है अखंडनीय है उसको खंडन नहीं किया जा सकता तो ये सूत्र इनसे हमें पता लगता है कि सांख्य दर्शनकार ईश्वर को मानते थे तो जो ये चर्चा चलती है कि सांख्य सेश्वर है या निरीश्वर है ईश्वरवादी है या अनिश्वरवादी है ये बहुत बात चलती रहती है तो ईश्वरवादी है अब सांख्य के जो अन्य कोई ग्रंथ हैं आगे के परंपरा में अब उनकी जैसी भी मान्यता रही हो तो उन्होंने ऐसा प्रतिपादित किया कि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है तो सांख्य की दो विचारधारा है कि आप कौन से सांख्य को मानते हो ऐश्वर सांख्य को या निरीश्वर सांख्य को तो ये जो चिन्ह मिलते हैं इससे तो ईश्वर वाला है और कुछ वो है कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता है अलग से ईश्वर की सत्ता नहीं है ऐसा प्रतिपादन करते हैं तो सांख्य का भी जब चर्चा आती है तो आप बोले कौन सा सांख्य आपने पढ़ा है आप कौन से सांख्य को मानते हो ईश्वर को या निरीश्वर को और संख्य तो एक ही है ये बाकी तो उसके नाम पर जो प्रचलित हुआ है तो हुआ है वो वो निरीश्वर कहते रहो उसको उसको सांख्य ही क्यों कहेंगे हम ये तो सम्यक ख्यान है सम्यक ज्ञान है उसको हम साख्य कहेंगे ही क्यों ये मूल सूत्र है ये मूल दर्शन है इसमें ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है तो इससे इस, ऐश्वरी इस, इस ही है ये ईश्वर की सहित ही है ये दर्शन हो गया अब आगे देखिए अठावनवा सूत्र कि प्रकृति ये सृष्टि का परिणाम होती है परिणाम करती है सृष्टि कार्य रूप में बदलती है दूसरे के प्रयोजन के लिए तो इसी बात को समझाने के लिए कैसे करती है उदाहरण दे करके कुछ बता रहे हैं अट्ठावनवा सूत्र बोलिए प्रधान सृष्टि परार्थम स्वतः अपि अपी उष्ट्र कुंकुम वहन वोले प्रधान की जो सृष्टि है वो परार्थम् परार्थ के लिए दूसरे के लिए है मूल प्रकृति से जो सृष्टि हुई है कार्य जगत बना ये दूसरे के लिए अपने लिए नहीं है विषय पहले भी आया ही है संघत परार्थत्वात इत्यादि आगे कहते हैं स्व तो अपनी अपने लिए उसका कोई भोक्तृत्व नहीं है भोगपना नहीं है भोक्तापना नहीं है उसमें उसमें नहीं भोग सकती है जड़ है वो तो भोक्तृत्व तो आत्मा का ही है तो दूसरे के लिए है और अपने आप में उसका कोई भोक्तृत्व नहीं है कैसे तो उसके लिए उदाहरण दिया उष्ट्र उष्ट्र कहते हैं ऊट को ऊट कुमकुम कहते हैं केसर को तो जैसे केसर का वाहन कर रहा हो ऊंट तो वाहन तो करता है खाता नहीं है लेकिन ऊट के लिए केसर तोड़ना होती है मनुष्य के लिए होती है वो जो भी खाता है वो एक अलग बात है इस स्थूल उदाहरण ऐसा नहीं कि जैसे ऊँट भाई उदाहरण दे दिया ऊँट की तरह तो ऊंट केसर नहीं खाता तो चारा तो खाता है तो बोले मूल प्रकृति भी, भी तो कुछ ना कुछ तो भोगती है ये उदाहरण से नहीं लेना है उदाहरण केवल इतना है कि जिसके लिए वो वहन करती है जिसको वहन करती है उस विषय में उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है तो प्रकृति चूंकि जड़ है आत्मा के लिए सारी सृष्टि का निर्माण करती है तो बस केवल वो ढोने का काम करती है वो खुद नहीं खाती वो भोग खुद भोग नहीं करती है उसका अभोक्तृत्व है भोक्तृत्व तो आत्मा का ही है ठीक है अब बात आ रही कि भाई जब वो जड़ है अचेतन है तो उसमें कर्तव्य कैसे कथन कर रहे हो आप उसका कर्तृत्व कैसे होता है बोले वो जीव के लिए है तो उसको पता लगता है कि ये जीव है वो जीव के लिए कुछ करना है इसको शरीर देना है इसको ये भोग देना है तो जड़ वस्तु कैसे चेतन के लिए प्रवृत्त हो सकती है तो उसको एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि हाँ ठीक है जड़ वस्तु भी प्रवृत्त हो जाती है चेतन के लिए कैसे देखिए अगला सूत्र बोलिए अचेतन भी क्षीरवत चेष्टम प्रधानस्य प्रधान की यानी मूल प्रकृति की के अचेतन भी अचेतन होने पर भी यानी जड़ होने पर भी चेष्टितम उसकी चेष्टा तो होती है दूसरे के लिए कैसे दूध के समान दूध होता है खीर मतलब दूध दूध जड़ होता है या चेतन होता है जड़ होता है किसके लिए निकलता है बच्चे के लिए बच्चा तो चेतन है बच्चा बच्चा चेतन है ना उसमें तो कुछ क्या संदेह है और दूध जड़ है ना फिर भी वो निकलता है ना अपने आप झरने लग जाता है ना ऐसी भी स्थिति आती है ना ठंड में आ जाता है निकलने भी लग जाता है और उतर के तो आता ही है ना नीचे उतर जाता है फिर ठीक है हम दूध लेते हैं उसको लेकिन निकल के भी तो आता है तो दूध की जैसे चेष्टा होती है दूध जड़ है फिर भी वो बन जाता है बच्चे के लिए प्रवृत्त होता है और ऐसा बनता है कि वो बच्चे के लिए हितकारी होता है बच्चे को जो पोषक चाहिए वो उसमें होते हैं छोटे बच्चे के लिए तो जड़ होते हुए भी प्रवृत्ति होती है नहीं चेतन के लिए बस ऐसे ही ये प्रधान है मूल प्रकृति आत्मा हो गया बच्चे के समान और प्रकृति की प्रधान की प्रवृत्ति हुई जैसे कि दूध की प्रवृत्ति हो जाती है ठीक है आप कहेंगे वहां तो गाय है चेतन है ठीक है तो यहां भी चेतन है ना परमात्मा लेकिन है तो वो जड़ ही जैसे दूध जड़ है ऐसे वो भी है तो एक समझने की बात है कि जैसे दूध बच्चे के लिए बना है बच्चे के लिए ही होता है अपने लिए नहीं होता है ऐसे ये प्रधान भी प्रकृति और उसकी रचना भी आत्मा के लिए होती है ठीक है तो परमात्मा तो हो गया गाय धेनो आत्माएं हो गई बच्चे और दूध क्या है प्रकृति अब उसी बात को दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि भाई प्रकृति जड़ है फिर भी कैसे करती रहती है तो बोले चलो दूसरा उदाहरण से समझ लो और कई तरीकों से समझा रहे हैं बात को प्रकृति काम कैसे करती है जड़ होते हुए भी चेतन आत्मा के लिए तो साठवां सूत्र बोलिए कर्मवत क्रिस्टेरवा काला दे कृष्टे है कर्मवत्वा कृष्टि कहते हैं कृषि को जोतना होता है ना कर्षण करते हैं उसमें जोतते हैं हल से लेखन करते हैं वो इधर से उधर मिट्टी को करते हैं खोदता चला जाता है उखाड़ता चला जाता है वो कृष्टि कृषि कृषि कर्म के समान कैसे कृषि कर्म के समान कि किसान खेत को जोतता है बीज को बो देता है पानी दे देता है और छोड़ देता है अब समय आने पे वो अपने आप बीज अंकुरित होता है बढ़ता है किसान थोड़ा ना उसको फसल को खींच खींच करके बढ़ाता है या कुछ और चीज लाला करके उसमें जोड़ता है कुछ नहीं बस उसको जितना करना है किया और बाकी तो व्यवस्था से वो पौधे उगते जाते हैं अब यूं देखेंगे तो वो परमात्मा की व्यवस्था हम मानते ही हैं। पर अभी इसको उदाहरण को केवल ऐसा देखिए वहां परमात्मा को बीच में नहीं लाना है अभी एक बीज बो दिया वो उगता जा रहा है उगता जा रहा है पानी दे दिया थोड़ा कुछ कर दिया पेड़ बढ़ता जा रहा है आम अपने आप आ रहे हैं ये आम के बगीचे के अंदर किसान थोड़ा ना ला रहा है तो ऐसे ही परमात्मा इसको प्रारंभ में कुछ व्यवस्था करके व्यवस्था कर देता है ऐसा ऐसा ऐसा अब आगे इसकी प्रकृति की अपनी सामर्थ्य है कि वो फिर वैसी चलती रहती है एक जो ये बात है कि परमात्मा सृष्टि को स्वयं ही चला रहा है पीछे भी बात आपके सामने रखी थी चर्चा हुई थी एक तो ये मैंने कि सब कुछ परमात्मा हर समय कर ही रहा है कर ही रहा है इन एक ऐसे जैसे किसान के समान खेती करता है वो कुछ करके छोड़ दिया वो अपने घर पे आराम से कुछ दूसरा काम कर रहा है और फसल बढ़ रही है एक व्यवस्था बना दी वही गेहूं वही फसल हो गई गेहूं ही उगेगा जो बोया वही उगेगा व्यवस्था कर दी बस तो ऐसे ही ये जो प्रधान से प्रकृति बनी शरीर बन रहे हैं। तो इसमें बीज बोने खाद लगाने और जो एक मूलभूत चीजें है वो व्यवस्था परमात्मा ने कर दी अब जो आगे चल रही है वो इसकी अपनी उस व्यवस्था में पड़ चुकी है इसलिए वहां होता रहेगा ये, ये पृथ्वी घूमती रहेगी सूर्य चलता रहेगा सूर्य जलता रहेगा प्रकाश ताप देता रहेगा प्रकाश की किरणें वहां से यहां आती रहेंगी समुद्र से पानी उठता रहेगा बादल बनते रहेंगे बारिश होती रहेगी ये जो क्रम है हवा बहती रहेगी तो परमात्मा किसान के समान कुछ चीजों को कर देता है अब बाकी फिर अपने आप होता है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रकृति की प्रधान की प्रवृत्ति कैसे है स्वामी जी को दीजिए तो कर्मवत क्रिस्टेरवा कालादि जैसे काल आदि के द्वारा काल फिर अपने आप कर देता है समय पाकर के अपने आप हो जाता है वो एक दोहा भी चलता है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल वो सौ घड़े पानी सींच दिया तो जल्दी फल आ जाएगा या भिन्न ऋतु में आ जाएगा नहीं वो अपनी ऋतु से आएगा इसका अपना काल होता है ऐसी ही फसलों का सारा है तो इस प्रकृति का भी अपना एक काल है उसको बना के छोड़ा उसमें फिर चीजें बनेंगी एक के बाद एक और आत्माओं के लिए जो जो चीजें आवश्यक है वो बनेगी उसके लिए समय लगेगा मूल प्रकृति से बनने में भी तो समय लगेगा ना अलग अलग तत्व तो बनेंगे उसमें बदलाव होगा क्रियाएं होंगी बड़े व्यापक स्तर पर ये सारा कार्य होगा तो समय लगता है उसमें इसके बाद ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा और धीरे धीरे फिर वृक्ष वनस्पति बनेंगे सूक्ष्म जीव बनेंगे शरीर बनेंगे उनसे फिर कुछ और सुविधाएं होंगी कुछ बड़े जीव बनेंगे और मनुष्य तो सबसे अंत में आता है एकदम से थोड़ा हो जाता है मनुष्य तो तब आता है जब उसके लिए सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं बन जाती हैं और डार्विन का विकासवाद एक अलग तरीका है कि उन्हीं जीवों को विकास होते होते होते होते मनुष्य बना क्रम जो उन्होंने दिया उस तरह का तो हमारे यहां भी माना जाता है लेकिन वहां है कि उसी से बदलते बनते बनते बनते और फिर मछली से पक्षी बन गए और पक्षी से और पशु बन गए और फिर बंदर बन गए और मनुष्य बन गए वो एक अलग बात है लेकिन क्रम तो वहां भी ऐसा ही है कि पहले पेड़ पौधे आएंगे या पेड़ पौधों से भी पहले अलग और ये दूसरी कवक और ये जो हरित चीजें होती हैं काई और ये ये ऐसी चीजें पहले पानी में पैदा होंगे फिर उनसे और उससे बड़े पौधे होंगे फिर और होंगे फिर और होंगे तो प्रक्रिया तो वो लगभग ऐसी ही यहां भी मान्य होती है कि सृष्टि कैसे बनी और इन सबके बनने से पहले भी वो जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं जैसे आज की भाषा में कहते हैं तो भी कार्बन बहुत आवश्यक है हाइड्रोजन आवश्यक है ऑक्सीजन आवश्यक है तीन तो सबसे ज्यादा चाहिए ही और बाकी तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम है फास्फोरस है मैग्नीशियम है लोहा है ऐसे बहुत सारे तत्व फिर वो परमाणु होते हैं उनसे अणु बनते हैं बनते हैं उनके भी और घटक और ऐसे बहुत सारी चीजें संघात संश्लिष्ट जटिल जटिल रचनाएं बनती जाती हैं प्रोटीन बन जाते हैं और फिर कार्बन की श्रृंखला अलग चल पड़ती है कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और ये सब जो नाइट्रोजन वाला तंत्र है ये सारी चीजें बनते बनते बनते बनते होते होते जाती है तो ये जो सारा है उसमें समय तो लगता ही है एकदम थोड़ा हो जाता है कि एक क्षण में बस परमात्मा ने इच्छा की और वो बन गया एकदम ऐसा नहीं हो सकता प्रकृति की अपनी स्थिति सामर्थ्य है जादू की छड़ी की तरह से नहीं है किया और एकदम हो गया तो परमात्मा ने कर्मवत क्रिस्टेरवा काला ये एक समझने की दृष्टि है दूसरे ढंग से पीछे जो कहा गया था क्षीर चेष्टितम प्रधानस्य वो एक अलग दृष्टि से एक चीज को वहां समझा दिया कि प्रकृति दूध के समान बछड़े के लिए हमारे आत्माओं के लिए और पीछे लेकिन गाय चेतन तत्व विद्यमान है व्यवस्था दूसरे की है और इधर कहा कि जैसे किसान बो देता है एक व्यवस्था कर उसके बाद पौधे अपने आप उगते हैं एक काल पाकर के होता है ऐसे ही ये सृष्टि भी एक समय पाकर के बनती है विकसित होती है और फिर हमारा ये सारा कार्य सुविधाजनक चलने लगता है जी स्वामी जी मनुष्य तो की मनुष्य में जैसे आप किसान की बात करें और ईश्वर जबरदस्त बनते हैं जैसी ने बोने लगे मनुष्य परमात्मा की हर कृति में परमात्मा सब जगह वापस कहता है ईद डाल दिया हमने लेकिन परमात्मा उसकी वापक कहता है क्या उसकी मिलत हो जाता है तो, तो, तो नहीं होता सब वगैरह रहता है, रहा है, रहा है हो रहा है कभी पढ़ रहा है कब भी क्या क्या हो रहा है सबके साथ सबके साथ हर कृति में परमात्मा विश्वास रहता है तो उसमें दोनों भिन्नता है कहते हैं भगवान करता नहीं है सिस्टम काम करता है सिस्टम में ईश्वर काम करता है ऐसा मुझे करता हर सिस्टम में ईश्वर किसी विलप्त होता ही नहीं जो भी काम हो रहा है वो सिस्टम सिस्टमेटिक हो रहा है लेकिन सिस्टम में वो भी वो विद्य मान रहे बादल पड़ रहा है ठीक और भगवान कुछ नहीं करता करता है तब भी करता है उस काम को करने में हो रहा है तब भी वही रहता है टूट गया तब भी वह रहता है बादल उठ रहा है रेबराइजेशन हो रही है तभी वहां रहता है सघन बादल हो तब भी रहता है हसरा तब भी रहता है तो व्यापक होने को तो, तो सब काम करता ही कभी दिल्ल नहीं होता हम ऐसा श्रोकल कोई उधारण ऐसा दे से तो कोई ऐसा उधारण बन ही नहीं सकता मुझे ऐसा लगता है सब जगह ईश्वर है जी सिर्फ सिस्टम ही काम नहीं कर रहा रहे समय सिस्टम में भी स्वयं काम कर जी इसको दो भागों में बांट के देखते हैं आपने जो बातें रखी एक है ईश्वर की सर्व और एक है ईश्वर का कर्तृत्व आपने जिस तरह रखा उन दोनों को मिला करके रखा कि जहां कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं तो आपको शायद यह लगता है कि उसका अस्तित्व भी नकारा जा रहा है इसलिए आप तत्काल बोलते हैं ईश्वर तो वहां भी है बिना ईश्वर के थोड़ी ना जगह रह सकती है ईश्वर का होना यह एक अलग बात है सत्ता और ईश्वर का कर्तृत्व होना यह दूसरी बात है कोई किसी की सत्ता नहीं है वहां तो कर्तृत्व भी नहीं होगा ये तो ठीक है लेकिन सत्ता होते हुए भी कर्तृत्व हो ही ये आवश्यक नहीं है तो ये जो सारी चर्चा चल रही है ये ईश्वर की सत्ता के विषय में नहीं है कि ईश्वर वहां रहता ही नहीं है इसलिए नहीं करता है, ये कथन नहीं है ईश्वर तो है ही सब जगह विद्यमान है उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन विद्यमान होते हुए अभी वो उन कार्यो को स्वयं कर रहा है या नहीं कर रहा है बिंदु विचार का ये है केवल इसलिए इस चर्चा से ईश्वर की व्यापकता पर कोई आघात आ रहा हो ऐसा नहीं और दोनों को अलग अलग देखेंगे सत्ता वाला विषय स्वीकार्य है इसलिए उसको बीच में नहीं लाएंगे ये हेतु तो नहीं देंगे कि भाई बादल बन रहा है तो परमात्मा भी वहां पर है बारिश हो रही है तो भी परमात्मा वहां पर है है लेकिन उससे हमारे इस प्रश्न का कोई संबंध नहीं है हो और वो क्रिया करे यह आवश्यक नहीं है अच्छा भोजन पकाने के लिए क्या क्या चीजें भोजन पकाती है बताइए देखें अग्नि जल।, जल पात्र ये पात्र, पात्र उसमें सहायक तो है यू तो चलिए और चलिए कोई बात नहीं आपने लकड़ी कह दिया आग कह लिया पानी कह लिया पात्र कह लिया आ, मतलब चलो जो पकड़ा है चावल है खिचड़ी है वो पकड़ी है उसको भी ले लिया और चेतन जो कर पाचन करवाने वाला है ठीक है और और काल काल काल भी जगह भी चाहिए ठीक है इस संसार की उत्पत्ति काल ने किये जगह ने किए जबकि काल और स्थान को हम वहां से हटा नहीं सकते लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार करते हैं क्या हाँ दिशा भी ले लीजिए, क्योंकि किसी न किसी दिशा में तो है मेरी दृष्टि से पूर्व दिशा है पूर्व दिशा भोजन को पका रही है खिचड़ी को आपकी दृष्टि से पश्चिम दिशा भोजन को पका रही है आमने सामने बैठे हैं हम तो जो भी है लेकिन दिशा के बिना तो कोई जगह रह नहीं सकती इसलिए दिशा भी पका रही है ये मानना चाहिए क्योंकि दिशा के बिना रह नहीं सकते दिशा तो हर जगह है इसलिए चूंकि विद्यमान है इसलिए वो भी पका रही है ऐसा मानते हैं हम नहीं मानते अर्थात मैं ये अनवय व्यतिरेक से ये बता रहा हूं कि किसी चीज की विद्यमानता होने से उसका कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता विद्यमान तो बहुत चीजें हैं अब भोजन पक रहा है खिचड़ी रही है तो हवा भी विद्यमान है वहां पर हम जहां जहां रहते हैं हम वहां हवा रहती है वायुमंडल में तो हवा भी पका रही है बिना हवा के नहीं पकेगा नहीं वो वो अग्नि की दृष्टि से अग्नि के लिए है पकाने में ऊपर जो हो रहा है वहां वहां भी हवा की जरूरत है क्या आग जलने के लिए ठीक है तो किसी चीज की विद्यमानता मात्र पकाने में सहायक नहीं होती और पकाना मतलब सीधा पकाने को ले तो पतीला है वो केवल वस्तु को वहां संभाल के ही तो रखता है इतना ही तो है वो सीधे सीधे पका थोड़ ना रहा है उसको पकाना मतलब गलाना गलाने का काम थोड़ा ना कर रहा है पतीला विद्यमान है और उसमें जो पानी है वो उसको गला रहा है क्या पानी की उपस्थिति में हो रहा है वो ठीक है मुख्य पकाने का काम तो अग्नि का ही है वही जलाएगी वही परिवर्तन करेगी और चीजें विद्यमान होती हैं हम उस रूप में कहेंगे तो परमात्मा सब जगह विद्यमान है उसका कर्तृत्व हर क्षण है या नहीं है ये एक विचारणीय बात है हम अगर परमात्मा की दृष्टि से कहें तो क्या हर चीज में परमात्मा का कर्तृत्व है ये मानेंगे जितने भी हैं चूंकि वो जहां जहां विद्यमान है जहां जहां विद्यमान है वहां वहां परमात्मा का कर्तृत्व मानेंगे नहीं सर सर्व सर्वकर्ता तो है हाँ, सर्व सर्वकर्ता है वही तो ग्रंथकार ये भी लिख रहा है ना कर्मवत कृष्ठेर व ये उदाहरण भी तो वही सूत्रकार दे रहा है हम क्या इसका ये अर्थ लेंगे किसान वाला ये उदाहरण घटेगा क्या वहां पर कि किसान ही किसान के में आप कह रहे हैं कि ठीक है परमात्मा वहां भी उगा रहा है उसका मना नहीं है लेकिन उदाहरण को सूत्रकार जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं वहां परमात्मा को हटा करके देख रहे हैं मना नहीं कर रहे हैं उसका लेकिन किसान की दृष्टि से केवल देख रहे हैं कि किसान ने केवल कुछ किया और बाकी तो अपने आप हो रहा है और जो खिचड़ी को पकाने वाला पकाता है खिचड़ी को जो पका रहा है वो खुद पकाता रहता है क्या उसको और ठीक है उसने व्यवस्था कर दी आगे अब चूल्हे पे चढ़ा हुआ है पकड़ा है ज्यादा से ज्यादा हिला देगा थोड़ा सा बीच बीच में बाकी और हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती वैसे भी पकती है प्रेशर कुकर में तो पकाने वाला है उसका ये मतलब थोड़ा होता है कि वो हमेशा ही करे कि भाई बिना चेतन के तो हो ही नहीं सकता ये नहीं है ये तो लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं तो सामान्य मनुष्य भी ऐसा कर सकता है तो परमात्मा क्यों नहीं कर सकता ऐसा विद्यमानता उससे खंडित नहीं होती विद्यमानता तो है नहीं तो यू होगा कि हर चीज वही कर रहा है हर चीज वही कर रहा है अब कपड़े हमने सुखाने के लिए हवा में रखे कैसे सुखे कपड़े नहीं व्यवस्था तो है व्यवस्था का माना नहीं कर रहे पर आपने एक बात और कही थी कि व्यवस्था भी तो मैं भी तो परमात्मा है परमात्मा की व्यवस्था का निश्चय तो कर ही नहीं रहे हैं परमात्मा ने एक व्यवस्था कर दी और अब वो व्यवस्था चल रही है उस रूप में तो कर्तित्व है किसान का भी ऐसा ही है उसने गेहूं को इस पंक्ति में बोया तो वहीं वही उगेंगे वो उसी तरह व्यवस्थित होंगे जो फसल बोई है वही होगी इस रूप में व्यवस्था है उस व्यवस्था का मना नहीं है लेकिन व्यवस्था भी परमात्मा हर समय स्वयं ही कर रहा है तो ये जो कपड़े सुखाते हैं कौन सुखा रहा है आप ईश्वर को नहीं मानते है हवा का बोल रहे वहां ईश्वर नहीं है क्या अभी ईश्वर है या नहीं वहां पर तो ईश्वर है, को करता क्यों नहीं मार लेते हो? <laughs> व्यवस्था वे, होना एक अलग बात है और साक्षात करना अलग बात है कि कपड़े में से एक एक बूंद जो हवा में जाके मिल रही है वो कौन कर रहा है परमात्मा हवा को भी वही ला करके टकरा रहा है तो अगर ये सब परमात्मा ही कर रहा है तो फिर तो हवा की भी जरूरत नहीं परमात्मा तो वैसे ही सुखा देता है आ, सिस्टम है सिस्टम यही बात है सिस्टम को व्यवस्था को जब हम संभाल रहे हैं बत, मान रहे हैं इस <house> इसका मतलब ही यही है कि हम साक्षात नहीं कर रहे हैं उसको ये घड़ी चल रही है कैसे चल रही है चेतन से चल रही है लेकिन एक व्यवस्था है इसका मतलब है अभी हम नहीं चला रहे हैं इसको हमारी व्यवस्था से चल रही है यानी हम अभी नहीं चल रहे जैसे ही आपने व्यवस्था को स्वीकार किया तो ये तो साथ में मानना ही होगा कि उस क्षण वो नहीं कर रहा है उसकी व्यवस्था से हो रहा है वो अभी कर नहीं रहा है यही तो अंतर था यही तो देखना था कि परमात्मा हर क्षण सब कुछ स्वयं करता है अथवा उसकी बनाई हुई व्यवस्था से फिर होने लग जाता है तो ये जो कर्मवत कृष्ठे है वा कालादे पहले भी एक बार ये इस विषय में बात आई थी तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये सृष्टि जो चल रही है इसमें हमें ये भी एक तथ्य देखना चाहिए कि परमात्मा ने व्यवस्था कर दी है और हर क्षण वो ही सब कुछ कर रहा है ऐसा नहीं मानना चाहिए और किसान उड़ गया दूसरे काम में लग गया है और अपने आप उबरा है अपने आप नहीं उभरा है बीज में आत्मा डालेगा तब तो अमृत होगा वो कौन कर रहा है अपने आप हो गया क्या ईश्वर डालता है बीज में आत्मा तो जी, जी। आ, आप जो कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूं मैं आपसे केवल ये निवेदन कर रहा है न बीज में आत्मा डालेगा तो नहीं डाले तो नहीं होगा चलो इतना उन्होंने किसान अपने काम पे चल गया भगवान ने भी काम कर छोड़ दिया है भगवान भगवे विदमान रहेंतृत्व छोड़ दिया अपने आप देगा अच्छा तो नहीं लग रहा ठीक है ईश्वर का कर्तृत्व वहां पर देखते हैं एक तो आपने बताया कि आत्मा को वहां बीज में डालेगा और बताइए आगे फिर अंकुर होगा उसकी व्यवस्था अब ये व्यवस्था शब्द मत लाइए आप बीच में व्यवस्था मत लाइए आप तो आप कर्तृत्व कह रहे हैं। तो कर्तृत, एक कर्तृत तो भी रहेगा तो वो वो, कर्त... तो वो कर्तृत्व गिनते हैं ना हम बीज में मान लिया एक हुआ ना ये मैंने मान लिया अब इसको दोबारा नहीं बोलिए आत्मा बीज में परमात्मा ने भेज दी अब मैं अगले कर्तृत्व आपसे पूछ रहा हूँ की और एक दो गिनाइए तो देखें व्यवस्था से ठीक है व्यवस्था आ गई ऐसे नहीं तो तो व्यवस्था शब्द ठीक है करने वाला तो आप तो इसका कौन मना कर रहा है व्यवस्था स्वामी जी व्यवस्था करने का वाले का मना कोई कर ही नहीं रहा है ना हम के कह ही ये रहे कि व्यवस्था से हो रहा है वो स्वयं नहीं कर रहा है जैसे ही आप व्यवस्था शब्द लाते है यानी अब आपने आत्मा के आने को तो नहीं कहा कि परमात्मा की व्यवस्था से आत्मा आ जाती है बीज में मुझे नहीं होता परमात्मा की केवल व्यवस्था से आ जाती है आत्मा भेजता भेजता है बिल्कुल ठीक है मानी बात आगे की चीजों के लिए आप वैसा करते तो नहीं बोल रहे वहां व्यवस्था लेकर क्या रहे यानी दो, दो चीजें आप खुद स्वीकार कर रहे हैं यही तो बोल रहा हूं मैं भी उसमें विरोध कहां पर है अपने आप हो रहा है नहीं देखिए अच्छा वो अपने आप को भी मैं बताता हूं देखिए ये एक उदाहरण दिया जा रहा है ठीक है उदाहरण का एक ही अंश लिया जाएगा मैंने वो कुंकुम्वत वाला भी उदाहरण दिया था आपको उष्ट्रो वाला कि क्यों को, कोई सोचने लगे भाई ऊंट चलता है ऊंट के चार पैर होते हैं तो प्रधान प्रकृति के भी चार पैर होते हैं क्यों ऊट के चार पैर उदाहरण दे रहे हैं ले सकते हैं ना और वो ऊंट भी चारा खाता है जो भी खाता है उसको जो भी अच्छा लगता है वो खाना खाता है तो प्रकृति भी कुछ ना कुछ खाती होगी ये अर्थ नहीं लिए जाते उदाहरण की ये शैली नहीं होती है ये अति प्रसक्ति हो जाएगी वक्ता जो समझाने के लिए उदाहरण दे रहा है उसकी अनुसार ही हमें उतना ही अर्थ लेना है वक्ता का ही तात्पर्य ही नहीं है अब यहां जो ये कर्मवत क्रिस्टेरवा कहा गया वहां किसान की दृष्टि से कहा जा रहा है कि किसान ने कुछ किया अब वो किसान दूसरी जगह चला गया अब अपने आप हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि ये यूं कह रहे हैं कि बिना परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है अभी केवल किसान के कर्तृत्व की दृष्टि से ही देखना इतना ही उदाहरण है आप वहां परमात्मा को ले आएंगे कि आपने ये कैसे बोल दिया कि अपने आप हो रहा है परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है किसान नहीं कर रहा है तो परमात्मा कर रहा है परमात्मा को अभी बीच में वहां नहीं लाना है उदाहरण को समझने में और परमात्मा को हटाने से परमात्मा को मान नहीं रहे ऐसा मतलब नहीं है ये व्यवहार में उदाहरण ऐसे ही नहीं तो कोई उदाहरण ही नहीं दे सकते कोई उदाहरण ही नहीं दे सकते परमात्मा ये व्यवस्था कर रहा है इसके लिए कोई भी उदाहरण आप दीजिए मैं आपकी तरह से आपका खंडन करता हूं आप दीजिए कोई भी उदाहरण दीजिए मैं ऐसी ऐसी चीजें बोलूंगा आप कहेंगे नहीं नहीं ये मेरा मतलब नहीं है तो उदाहरण तो ऐसे ही आएंगे शत प्रतिशत उदाहरण तो भगवान का ही बन सकता है दूसरा उदाहरण हम समझाने के लिए लेते हैं उसका एक अंश ही लिया जाता है तो इस दृष्टि से इस उदाहरण में कोई दोष नहीं है लेकिन इसे एक बात हमें पता लग रही है कि परमात्मा किसान की तरह से प्रकृति में एक व्यवस्था दे देता है न उसके बाद फिर वो हो चलती है व्यवस्था से है परमात्मा की किसान खेती में जो कुछ अपने आप हो रहा है वो भी किसान की व्यवस्था से हो रहा है व्यवस्था कोई तो ये स्वीकार करवा रहे हैं भाई ये भी एक शैली है ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रकृति कैसे यह कर रही है व्यवस्था से कर रही है व्यवस्थापक किसान ही है व्यवस्थापक परमात्मा ही है ठीक है तो कर्मवत कृष्टेरवा कालादे चलो ये उदाहरण नहीं और दूसरा उदाहरण बताते हैं कि प्रकृति कैसे है? हमारे लिए हित कर करती है बहुत उदाहरण दिए अभी आएंगे उदाहरण ही उदाहरण आते जाएंगे कई देखिये एकसठवा सूत्र बोलिए पाठ वेद है पाठ वेद है उसमें इसमें कृष्णे ज्यादा संगत है आगे देखिए इकसठवां सूत्र बोलिए स्वभात नहीं बोलिए स्वभावत चेष्टम अनाभिसंधान भित्यवत अभी प्रकृति ही कैसे चेष्टा करती है जीव के लिए तो उसके लिए उदाहरण दिया भृत्यवत वृत् के समान नौकर के समान कैसे तो बोले स्वभावात, स्वभाव ही है उसका प्रकृति का स्वभाव ही है कि वो काम करेगी जीव के लिए कैसे जैसे नौकर का स्वभाव होता है तो स्वभाव चेष्टितम स्वभाव से ही उसकी चेष्टा है वो जैसे सेवक काम करता है सेवक के काम करने की क्या विशेषता होती है कि जैसा कहा वैसा करेगा खुद दिमाग नहीं लगाएगा तो उसके लिए कहा अन अभिसंधानात बिना विचारे अभिसंधान कहते हैं सोच विचार करके कि मेरे को करना है नहीं करना है इसने मेरे लिए इतना किया या करूं नहीं करूं ऐसे नहीं वो नौकर जैसे स्वामी ने आदेश दिया और उसको करना है बस तो बिना विचारे प्रकृति की स्वभाव से ही आत्मा के हित के लिए चेष्टा है यह भी एक दृष्टि है ऐसा भी कह देते हैं इसका स्वभाव ही ऐसा है अब यहां वृत्ती का लेकर के नहीं नौकर तो सोच करके करता है ये अनभिसंधान कैसे कह दिया ऐसा कौन सा नौकर है जो कुछ भी नहीं सोचता हो नौकर कुछ ना कुछ सोचता है तो प्रकृति भी कुछ ना कुछ सोचती होगी ऐसा नहीं जैसे हम कभी बिना नौकर हुए किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो जैसे सोचते हैं ऐसे नौकर नहीं सोचता है उसको तो काम करना है जो आदेश मिला है बस करना है उससे आगे कुछ सोचेगा तो उसको कहेंगे ये तुम्हारा काम नहीं है आगे पीछे सोचने का तुमको जो कहा है वो करो बस और जैसे कंप्यूटर पे या उस पर टाइप करते हैं आजकल पुस्तकों को टाइपिस्ट होते हैं कंप्यूटर वाले वो सोचते नहीं है कि यहां क्या लिखा हुआ है भाषा को नहीं वो तो बस जो देखा और करते जाए वहां गलत है तो गलत जीव का तो करेंगे उनकी आदत ही वही होती है स्वभाव होता है बस वैसा ही करना होता है उनको उनको कहा आप जो आपने दिया उनको कहो कि जी ये क्यों लिखा आपने बोले जी वहां भी ऐसा ही लिखा हुआ था किसी को क्या दिमाग लगा ना ये मेरे को तो बस आपने जो दिया है वो टाइप कर रहा हूं मैं ऐसा एक प्रवृत्ति होती है सेवकों की वो आगे पीछे नहीं सोचते और मैं क्यों अपने सिर पर लू मेरे को क्या फर्क पड़ता है उनको उन्होंने कहा और कर दिया और मैं कुछ अपना दिमाग लगाऊं यहां बीच में फिर इधर उधर हो जाएगा तो सारा मेरे पे आएगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है हानि होगी तो लाभ होगा तो मेरी तो जितना वेतन है और जितना है वो तो मेरे को बस मिलेगा वैसा मेरे को तो करना है तो उसकी प्रवृत्ति अधिक सोचने की नहीं होती है उस उतने अंश में यहां पर उदाहरण दिया कि प्रकृति भी स्वभाव बस चेष्टा करती रहती है वृत्ति के समान बिना विचारे उसमें विचार शक्ति है भी नहीं काम करती रहती है हमारे लिए करती रहेगी तो फिर यूं आता है अपने आप कैसे करती रहेगी यून जड़ है नहीं करती रहेगी कुछ तो होगा तो चलो ऐसे नहीं स्वीकार होता है तो ऐसे स्वीकार कर लो कार्य तो कर रही है प्रकृति बना के तो दे रही है कैसे कर रही है वो अलग अलग दृष्टि किसी को उस तरह संतुष्टि हो तो वो मान लो ये है तो ये मान लो तो आगे देखिए बासठवा सूत्र बोलिए कर्मा कर्माकृष्टेरवा अपि अनादिता अनादि काल से चल रहे कर्मों से आकृष्ट होकर के वो हमारे को दे रही है ऐसा मान लो कोई की प्रकृति कैसे कर रही है कर्म से आकृष्ट होकर के कर्म के अनुसार कर्म से प्रेरित होकर के कर्मानुसार हमें ये सब सृष्टि बना करके दे रही है क्या कोई ऐसे समझता है तो ऐसे कर लो ऐसे मान लो बना के तो दे ही रही है वो तो अगर ये माना जाए कि काल से चले आ रहे कर्मों के आकर्षण से प्रकृति सृष्टि को बना रही है तो बोले कर्म तो फिर होते ही रहते पहले भी हुए हैं अभी भी हो रहे हैं फिर तो ये प्रकृति देती रहेगी शरीर देती रहेगी कर्म की समाप्ति ही नहीं होती नए नए कर्म होते रहते हैं तो शरीर मिलते रहेंगे फिर तो किसी की मुक्ति ही नहीं होगी यदि कर्म से ही वो देती रहेगी तो तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया जा रहा है बोलिए विविक्त बोधात् सृष्टि निवृत्ति प्रधान सुदवत पाके विविक्त बोधात् विविक्त बोधात् मतलब जिसने विविक्त मतलब जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है ऐसे मनुष्य के बोध से जब प्रकृति को यह पता लग जाता है कि इसने विवेक प्राप्त कर लिया है तो प्रकृति फिर उसको बंधन नहीं देती तो विवेक्त के बोध से सृष्टि की निवृत्ति हो जाती है सृष्टि की निवृत्ति हो जाती है प्रधान की यानी मूल प्रकृति उसके लिए सृष्टि का निर्माण नहीं करती है किसके लिए तो विवेक के लिए जिसको विवेक हो गया है जिसको विवेक नहीं हुआ है उसको कर्म के अनुसार देती रहेगी और जिसको विवेक हो गया है अब उसको नहीं देगी भले ही उसके कर्म बाकी हो अब वो उसके कर्म उसको बंधन का कारण नहीं बनेंगे सृष्टि का शरीर का कारण नहीं बनेंगे कैसे सुद वत पाके। सूद कहते हैं रसोइये को पाचक को संस्कृत में इधर हिमाचल में और इस तरफ सूद एक गोत्र भी चलता है न नाम पंजाब में हिमाचल में भी हरियाणा में सूद है वो इधर के लोग हरियाणा में और इधर भी सूद लिखते हैं गोत्र बोलते हैं ऐसे नाम के आगे लिखते हैं वो उनके पुरखों में पहले पाचक लोग रहे होंगे तो वो नाम जैसे आजकल कुमार नाम रख देते हैं ये इस तरह तो सूद भी पाचक को कहते हैं पाचक वो गोत्र चल रहा है तो ये सूद वो ही है बुखाना बनाने वाला वो सूद वो ब्याज वाला सूद नहीं है ये सूद होता है ना ब्याज को खाने वाला सूद कितना मिलेगा वो सूद नहीं है ये तो जैसे रसोईया भोजन बनाने के बाद में जिसका पेट भर गया है उसके लिए प्रवृत्त नहीं होता है जिसने खाना खा लिया और खाने से विरक्त है उसके लिए प्रवृत्त नहीं होता है हाँ जिसको खाने की इच्छा है उसके लिए बनाएगा उसके लिए देगा तो ऐसे ये प्रकृति जिसको उसको पता लग गया है कि ये विवेकी हो गया है तो अब उसके लिए शरीर को नहीं देगी इसका स्वभाव है हो गया <coughs> अगला सूत्र चौसठवां तो सूत्र बोलिए इतरा, इतरत जहाती तद इतरा मतलब एक भिन्न इतर दूसरा इतरत दूसरे को जहाती छोड़ देता है तब दोषात उसके दोष के कारण से अब ये इतर इतर कौन है आपको पता लग गया होगा इतर एक एक दूसरे को छोड़ देता है उसके दोष को देख करके कौन छोड़ने वाला कौन है छोड़ने वाला कौन है दोष कौन देखे दोष किसने देखे पुरुष ने किसमें दोष देखे प्रकृति में तो जो छोड़ने वाला है वो कौन सा होगा पुरुष या प्रकृति पुरुष और किसको छोड़ेगा प्रकृति तो इतरत इतर यानी जीवात्मा इतरत जहाती दूसरे को यानी प्रकृति को छोड़ देता है कैसे तद दोषात उसके दोष को देख करके ये मूल उपाय है प्रकृति को वही छोड़ेगा जो प्रकृति में दोष देखेगा नहीं तो छोड़ ही नहीं सकता है दोष देखे बिना कभी नहीं छोड़ेगा ये जो दुख दुख बार बार कहा जाता है प्रकृति में दुख है ये दुख है वो दुख है क्षणिकता है ये सब ये दोषी तो देखे जा रहे हैं उसके आध्यात्मिक प्रगति किससे होती है सकारात्मक दृष्टिकोण से या नकारात्मक दृष्टिकोण से दोनों से लेकिन आजकल तो एक प्रवाह चल रहा है कि सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग बहुत चलता है ना यानी थोड़ा भी नकारात्मक देखा तो ये मनोरोगी है मानसिक ने। <laughs> है नहींगेटिव है नेगेटिव तो ये भी देखो कैसे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये जो तद दोषा दोष देख रहा है ये क्या सकारात्मक दृष्टिकोण वाला है या नकारात्मक ये नकारात्मक दृष्टिकोण वाला है ना हाँ संसार से ही तो संसार के दोष देख रहा है तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण है ना उसका प्रकृति के प्रति ये उसके था था? उस, आप इसको सकारात्मक कह रहे हो नकारात्मक है प्रकृति में ये दोष है प्रकृति में ये दोष है प्रकृति में तद दोषात दोष दर्शन से भाई उसको आप सकारात्मक भी तो देख सकते हैं तो प्रकृति इसमें कितना सुख है भाई आप सकारात्मक क्यों नहीं देख सकते नकारात्मक देखना तो दुख का कारण है संसार में नहीं संसार का ही तो ये तो आजकल बहुत सिद्धांत चल रहा है भाई सकारात्मक दृष्टिकोण नकारात्मक देखोगे तो नहीं वो गिलास का उदाहरण फट से ले आते आधा गिलास ठीक है वो फिल्मों में भी आता रहता है आधा गिलास पानी कोई कह सकता है आधा गिलास पानी भरा हुआ है और आधा गिलास खाली है तो कैसा कहना चाहिए आधा गिलास, गिलास, गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली भरा हुआ कहना चाहिए देखो ये पॉजिटिव थिंकिंग वाले सकारात्मक नहीं सांसारिकता तो नहीं था सांसारिक तो पॉजिटिव है और आध्यात्मिक देखो फिर नेगेटिव क्योरी स्वीकार कर रहे हो आध्यात्मिक व्यक्तियों को यही तो दुनिया कहती है भौतिकवादी यही तो कहते हैं आध्यात्मवादी कैसे हैं नकारात्मक हैं इस दुनिया का भी सुख नहीं ले सकते <laughs> <laughs> दोषी देखते रहते <laughs> नकारात्मक है ना <laughs> ठीक है देखिए तो इतरत इतरा इतरत जहाती तद दोषात वो एक वो गीत भी आता है वो मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा है आ, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे इस लोक को न अपना सके उस लोक को तुम क्या पाओगे नहीं ये अध्यात्मवादियों पर एक बहुत बड़ा आक्षेप है कटाक्ष है और देखो ये दत्तोषात दुखम है सर्वम विवेकिना <laughs> तो है ठीक है तो उनको यूं कहें कि भाई आप ये सफाई क्यों रखते हैं ये जो गंदगी को हटाते हैं इसको क्यों हटाते हो गंदगी को इतनी बार हाथ क्यों धोते हो बोले नहीं कीटाणु हैं गंदगी है बोले आप इसको सकारात्मक भी तो देख देख सकते हो जीव सृष्टि है यहाँ पर आप <laughs> <laughs> सकारात्मक भी तो देख लो ना इसको नकारात्मक क्यों देखते हो नहाते क्यों हो खाना अच्छा नहीं है सड़ गया है तो भी क्यों नहीं खा लेते हो उसको <laughs> उसको भी सकारात्मक देख के खा लो कि भाई चलो ठीक है एक विष मिला हुआ मिठाई है तो बोले कि खाएंगे इसको तो पॉजिटिव थिंकिंग भाई मावा है इसमें तो गौ माता का दूध है विष को नहीं देखना विष को देखे तो नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव थिंकिंग ठीक है तो हवाई जहाज लेके जाते हैं तो उसमें पैराशूट भी रखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग है नेगेटिव थिंकिंग <laughs> <laughs> ये नावे जाती है तो उसमें वो रक्षा के उपाय रखते हैं वो और और टायर जैकेट वगैरह वो रहते हैं तो वहां हवाई जहाज में बैठते ही कहते हैं बेल्ट बंद हो ये करो वो करो पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव दुर्घटना हो जाए ये ना हो जाए अब आजकल नए नए भवनों में पॉजिटिव थिंकिंग वालों में वहां पर फायर के वो लगे हुए रहते हैं सब जगह तो लगाना जरूरी है तो पाइप लगे रहते हैं पूरे पानी का सिस्टम टंकी से जोड़ा हुआ और पता नहीं कितने सुरक्षा उपाय रहते हैं अलार्म लगे रहते हैं अभी देशों में तो कहते हैं हर घर में रहते हैं बोले वहां यज्ञ नहीं कर सकते हम धुआं तो उठते ही तो वो सेंसर वहां घंटी बजा देगा फायर ब्रिगेड पे <laughs> देखो कितना नेगेटिव थिंकिंग है लेकिन ये आग की सोचते हुए भी हमारे हित के लिए सोचा जा रहा है इसलिए इसको नेगेटिव नहीं कहते इसको पॉजिटिव ही कहते ये जो संसार में दुख देखे जा रहे हैं दुख का कथन होते हुए भी वो आत्मा के हित के लिए है इसलिए इसको नेगेटिव नहीं कहते नेगेटिव का ये नहीं कि कहीं दोष देखा और हटा दिया नकारात्मक न लगा दिया अलगा दिया तो और नेगेटिव होगा ऐसे ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं हितकर है वो सब पॉजिटिव है चाहे भाषा में ना लगाओ आ लगाओ कहीं नेगेटिव पॉजिटिव या जो भी सकारात्मक वाक्य बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हितकर है।, है सकारात्मक है अहितकर है नकारात्मक है चलिए हमारा तो रास्ता ही नकारात्मकता है आगे देखिए पैंसठवां सूत्र तो बोले एक दूसरे को छोड़ देता है तो मुक्ति किसकी होती है दोनों की होती है या एक की होती है एक की होती है कई बार दोनों की भी होती है <laughs> दोनों की <laughs> एक छोड़ता है तो दूसरा छोड़ता है कि बहुत अच्छा हुआ दोनों दोनों मुक्त हो जाते हैं तो देखो वैसी कुछ बातें यहाँ पर लिखी पैंसठवा सूत्र बोलिए द्वयो हो एक तरह से वासी अपवर्ग तो अपवर्ग किसे कहते हैं देखिए अपवर्ग की परिभाषा दी कि द्वयो दोनों के दोनों कौन हैं प्रकृति और पुरुष ये दोनों और एक तरह से अथवा इन दोनों में से किसी एक का भी औदासीन उदासीन हो जाना दूसरे से उदासीन हो जाना उपेक्षा का भाव ले लेना बस यही अपार गए जीव आत्मा को जब प्रकृति में दोष दिखाई दे गए जो पहले उसके प्रति उत्सुकता थी जागरूकता थी आकर्षण था अब वो उदासीनता आ गई उसमें उसके प्रति उदासीनता आ गई और उदासीनता होते ही उसका अपवर्ग हो जाएगा बंधन से छूट जाएगा वो ये बंधन का कारण क्या है उत्सुकता उत्साह और मुक्ति का उपाय क्या है उदासीनता वैसे उदासीनता मनोविज्ञान में रोग है। उदासीनता आ गई तो फिर तो ये जीवन नहीं रहेगा लेकिन योगी तो संसार के विषयों के प्रति उदासीन हो जाता है ये उदासीन है तो ये उदासीन है किसका दोनों तरह से का। द्वयो हो या तो दोनों का दोनों की उदासीनता है एक तरफ प्रकृति की भी प्रकृति भी देख लेती है कि इसको विवेक हो गया अब यहां मेरी दाल नहीं गलने वाली है अब मैं यहाँ क्या करूंगी है नहीं वो चेतन चेतन जैसा ऐसा कथन होता है अभी देखिए आगे और आएगा उदाहरण लेकिन एक कहने की शैली है समझाने की शैली है कि भाई प्रकृति ने देख लिया कि इसने प्रकृति ने जान लिया जानती नहीं है जड़ है लेकिन एक कथन है उसको तो पता लग गया है कि इसने तो मेरे दोषों को देख लिया है अब इसकी मेरे में रुचि नहीं रही है औदासीन्य हो गया तो वो निवृत्त हो जाएगी तो दोनों का उदासीन प्रकृति का उदासीनी जीव का उदासीन है दोष को देख करके उदासीन्य हो गया तो उसमें से एक का तो अपवर्ग होगा ये भी इसकी भाषा भाष्य का अर्थ है सूत्र का अर्थ है दो तरह से व उदासीन एक तरह से अपवर्ग उदासीनता तो दोनों की होगी दोनों अलग अलग होंगे लेकिन अपवर्ग किसका होगा केवल एक का यानी आत्मा का अपवर्ग तो आत्मा का होगा अब प्रकृति मुक्त हो गई है तो उसका तो क्या तो मुक्त होना क्या बंधन होना वो तो जड़ है उस दृष्टि से कुछ भी नहीं है अथवा तो कहेंगी ठीक है प्रकृति भी मुक्त हो गई और इसी बात को देखो अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं कि कैसे प्रकृति और पुरुष पुरुष का ही क्यों अपवर्ग होता है प्रकृति का क्यों नहीं होता है तो उसके लिए अगले सूत्र में कहा बोलिए अन्य सृष्टिपरागे भी न विरच्यते अप्रबुद्ध रज्जु तत्व इव उर्ग उन्होंने कहा कि अन्य सृष्टियों पर आगे भी तो एक व्यक्ति ने एक योगी नहीं ही तो उदासी को पाया है प्रकृति से बाकी भी तो हैं उनको तो प्रकृति बड़ी आकर्षक लग रही है तो प्रकृति क्यों मुक्ति में जाएगी इसको तो लग रहा है इतने लोग मेरे को चाह रहे हैं मेरे को भोगना चाह रहे हैं इतने सारे लोग मेरे प्रति आकर्षित है तो ठीक है चलो मेरा तो काम चलेगा मैं तो इनको भोग देती रहूंगी तो ठीक है कोई मुक्त तो हो गया तो हो गया लेकिन बाकी तो हैं तो ऐसा ही भाव योग दर्शन के अंदर भी आता है तो अन्य जो बद्ध आत्माएं हैं उनकी दृष्टि से वो रच, इसको रचना को करती रहती है तो अन्य सृष्टियों पर आगे भी जो अविवेकी हैं उनके द्वारा तो सृष्टि में उपराग रहता ही है आकर्षण रहता ही है इसलिए न विरजते ये विरक्त नहीं होती है यानी अपवर्ग को प्राप्त नहीं होती है तो कार्य करती रहती है योग दर्शन में एक आता है कृतार्थम अनष्टम कृतार्थ के प्रति नष्ट हुई भी, भी। कृतार्थ मतलब जिसने विवेक प्राप्त कर लिया उसके प्रति ये प्रकृति नष्ट भी हो जाती है उसको मुक्त कर देती है लेकिन नष्टम अपनी अनष्टम फिर भी वो नष्ट नहीं होती है कारण में विलीन नहीं होती है चलती रहती है क्यों तदन्य अन्य साधारणत्वात अन्य मनुष्यों के साधारण होने से अविवेकी होने से तो यहाँ भी वही अन्य शब्द है अन्य सृष्टि रागे भी न विरजते अप्रबुद्ध रज्जु तत्व कहते हैं सर्प को तो कोई ऐसा अप्रबुद्ध व्यक्ति है अज्ञानी व्यक्ति है जो सांप को ही रस्सी मान करके बैठा है तो जिस जिसको पता लग गया है कि ये रस्सी नहीं है सांप है वो तो छोड़ देगा लेकिन जिसको नहीं पता लगा है, वो तो पकड़े रहेगा तो ऐसे ही जो अभिवेकी हैं वो तो इस प्रकृति को पकड़े रहेंगे उनके लिए प्रकृति भोग देती रहेगी और आगे बताते हैं कि क्यों औरों के लिए प्रकृति उनको क्यों नहीं छोड़ देती है और सरसठवा सूत्र बोलिए कर्म निमित्त योग कर्म के निमित्त योग से भी कर्म भी बना हुआ रहता है उनका अविवेकी के लिए चूंकि उसका कर्म भी बना हुआ है इसलिए प्रकृति उसका भोग देती रहेगी उसको शरीर देती रहेगी हाँ विवेकी हो गया है तो भले ही कर्म बचे हैं उसको भोग नहीं देगी उसको शरीर नहीं देगी लेकिन अविवेकी जो अन्य व्यक्ति है उसके चूंकि कर्म बचे हुए हैं इसलिए उसको ये देती रहेगी अब आगे इन्होंने एक बात रखी है कि भाई प्रकृति के लिए तो सब आत्माएं समान हैं प्रकृति के लिए तो सब आत्माएं समान है यह भिन्नता है वो पक्षपात करेगी उसको क्या लेने देना कि कौन आत्मा कैसी है क्या है उसके लिए तो सब समान है तो उसके लिए क्यों किसी को बंधन देती है क्यों किसी को नहीं देती है उसको और अलग ढंग से बात को रखा जा रहा है सूत्र बोलेंगे नैरपेक्ष प्रकृत्योपक अविवेको निमित्तम निरपेक्षता होने पर भी प्रकृति की निरपेक्षता है सब आत्माओं के प्रति ठीक है उनको दुख होता है सुख होता है बंधन होता है उससे प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता तो प्रकृति का जो उपकार है प्रकृति के द्वारा आत्मा का जो उपकार किया जाता है निरपेक्ष होते हुए भी उसमें अविवेको निमित्तम अविवेक कारण होता है जीव का जो अविवेक है वो इसमें कारण बनता है कर्म भी है कारण लेकिन अविवेक मूल कारण है जैसे कि इन्होंने पहले अध्याय में भी चर्चा की थी अविवेक जब तक है तब तक कर्म के अनुसार प्रकृति हमें ये सब की सब चीजें देती रहेगी और देखिए प्रकृति कैसे हमारे को छोड़ देती है और कब तक हमें पकड़ करके रखती है उसको समझने के लिए ये बंद से मुक्ति की बात चल रही है सारी लेकिन लौकिक उदाहरण दिए जा रहे हैं तो उनहत्तरवां सूत्र बोलिए नर्तकी की वत प्रवृत्त्यापी निवृत्ति ही चारितार्थत्वात् बोले ये प्रकृति जो है ये नर्तकी के समान है नर्तकी जो मंच पे आती है नृत्य दिखाती है दर्शक बैठे हैं सामने तो नर्तकी के समान प्रवृत्त्या प्रवृत्त होती हुई भी ये प्रकृति जीवों के लिए प्रवृत्त हुई थी फलों को देने के लिए जैसे नर्तकी प्रवृत्त होती है अपना नृत्य दिखाने के लिए प्रदर्शन के लिए मंच पे आती है वो तो खुद ही प्रवृत्ति हुई थी प्रकृति भी प्रवृत्त हुई थी लेकिन जो प्रवृत्त हुई थी वो फिर निवृत्त कैसे हो गई तो प्रवृत्त्यापी निवृत्ति प्रवृत्त हुए हुए की भी निवृत्ति हो जाती है कैसे चारी जब नर्तकी को ये पता लगता है कि भाई मैंने अपना नृत्य दिखा दिया मैंने अपनी कलाकारी दिखा दी जो दिखानी थी उसके बाद नर्तकी अब मंच पे नहीं रहेगी अब निवृत्त हो जाएगी हाँ किसी को पसंद आ गया और फिर दोबारे दोबारे किया तो और दिखा दिया लेकिन कब तक उस समय बाद में फिर हटाने के लिए फिर हुटिंग शुरू हो जाएगी तो नर्तकी स्वयं प्रवृत्त हुई थी लेकिन उसने देख लिया कि अब मैंने दिखा दिया है इन्होंने देख लिया है और अब मेरे जाने का समय आ गया है तो जैसे वो अपने आप चली जाती है ऐसे ही ये प्रकृति कर्मवशात हमारे को बंधन देने आई थी इस संसार को दिखाने आई थी भोग के लिए आई थी लेकिन जब देखा कि इसने तो चरितार्थता कर ली है इसने तो विवेक प्राप्त कर लिया है अब यहां से मंच से अब मेरे को जाना चाहिए उस आत्मा के लिए वो अपने बंधनों को हटा लेती इस समझाने की एक दूसरी शैली है कि प्रकृति अव्यक्त नर्तकी के समान है तो नर्तकी वृत्त चारित्त चरितार्थता प्रयोजन की सिद्धि होने हो जाने पर क्योंकि प्रकृति भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए ही आई थी और भोग और अफवर्ग की स्थिति को उस आत्मा ने बना लिया है तो उसको छोड़ देती और उदाहरण दे रहे हैं देखो इसी बात को समझाने के लिए कि प्र, प्रकृति इतनी बांध करके रखा था जिसने हमें पीछे ही पड़ी हुई थी छोड़ ही नहीं रही थी ये कैसे हट गई अब कैसे हट जाएगी तो और उदाहरण दे रहे हैं सत्तरवा सूत्र बोलिए दोष बोधेपी नोपसर्पणम प्रधानस्य कुलवधुवत कुलवधु का उदाहरण दिया वधु का मतलब है एक कुलीन परिवार की संभ्रांत परिवार की कोई वधु है महिला है उसका बहुत सम्मान है बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं व्यवहार अच्छा करते हैं सब कुछ अच्छा है प्रतिष्ठा है उसकी लेकिन दोष बोध है भी जब दोष का बोध हो गया किसी को कि ये जो कुलवधु की जगह पर बैठी है इसमें तो ये दोष है कोई भयंकर दोष आ गया पता लग गया तो कुलवधु क्या करेगी ऐसी मतलब जिसमें लज्जा है वैसी कुलवधु वही है ये प्रसंग है उसमें लज्जा है पुरुष का भी उदाहरण ले लीजिए पुरुष बहुत प्रतिष्ठित है और उसका कोई भयंकर दोष सबके सामने आ गया वो तो क्या करेगा क्या करता है वहां से पलायन कर जाएगा वो अब यहां नहीं है अब यहां दाल नहीं गलेगी कई तो आत्महत्या कर लेते हैं कई भाग जाते हैं कई वेश बदल लेते हैं गुप्त जगह पे चले जाते हैं नई जगह पे जहां अनजान व्यक्ति हो दिन को दोष पता नहीं हो वहां तो आराम से रह लेगा लेकिन जहां दोष पता है वहां नहीं रह सकता वो ऐसे कुलवधु का दोष पता लग गया तो कुलवधु अब घर में नहीं रह पाएगी वो चली जाएगी कहीं और चली जाएगी रोक नहीं सकती वहां तो ऐसे ही प्रधानस्य प्रधान की यानी ये जो प्रकृति है मूल प्रकृति इसके जब दोष देख लिए आत्मा ने कि जिसको मैं सुखदायक समझ रहा था इतना सुखी मानकर के इसको मैं अपना रहा था इसके लिए इतना प्रयत्न कर रहा था उसमें इतने दुख है ये तो बंधन है मेरे लिए अब प्रकृति को पता लग गया कि इसने तो मेरे दोषों को जान लिया है तो नोप सरपनम। अब वो पीछे पीछे नहीं आएगी वो पीछे पीछे नहीं आएगी वो कुलबधु के समान से प्रकृति भी निवृत्त हो जाएगी ये एक समझाने की शैली है कि कैसे बंधन से मुक्ति हो जाएगी मूल तत्व ये देखना है कि आत्मा यदि दोष देख लेगा प्रकृति में तो प्रकृति उसको बांध नहीं सकती प्रकृति तभी तक बांधेगी जब उसे लगेगा कि ये मेरे में रस ले रहा है इसको मेरे, मेरे मैं हितकारी नहीं लग रही हूं तभी तक वो बांध के रखेगी दोष दिखते ही तो चले जाएगा सभी के साथ में होता है कोई व्यक्ति देसी घी बेचने आया शहद बेचने आया बोले बहुत शुद्ध है ये है वो है जैसे ही पता लग गया कि ये तो नकली है एकदम रवाना हो जाएगा आजकल बहुत से वो आते रहते हैं धन के बारे में बढ़ाने दुगना चौगना करना और वो जिनको पता नहीं है वो तो उसको पकड़े रखते हैं खूब अच्छी तरह और वो भी उनके पास बार बार जाएंगे हाँ ये कर लो ये कर लो उसको वो फंसे हुए रहेंगे वहां पर और जहां उसको पता उसको ये जो, जो पैसे वाले जो दुगना चोगना करते हैं कि सामने वाले को पता लग गया है कि ये तो सब फंसाने की बातें अगली बार नहीं आएगा वहां पर चला जाएगा यहाँ नहीं वो अज्ञानी यहीं जाएगा जो ठीक तरह उसको पोल नहीं जानता है वहीं पर ही जाएगा तो ऐसे ही ये प्रकृति भी है जिस दिन हमें इसकी पोल पता लग गई दोष पता लग गए ये निवृत्त हो जाने वाली टिकेगी ही नहीं है और अफवर्क हो जाएगा हमारा तो बंधन का कारण वो प्रकृति नहीं है वो तो बंधन का कारण हमारा अपना अविवेक है कि हम उसको हितकारिणी मान रहे हैं उसमें सुख देख रहे हैं ठीक है तो ये सारा कई उदाहरण दे दिए गए समझाने के लिए कुष्ट्र के समान वृत्त के समान नर्तकी के समान कुल के समान खीर के समान सूद के स, पा, पाचक के समान है कृषक के समान सृष्टि की रचना है कितने उदाहरण उदाहरण ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे इन उदाहरणों के उतने उतने अंश लेकर के हमें समझने की ये के बताना चाहते हैं कैसे तो ये प्रवृत्त होती है और कैसे ये निवृत्त होगी तो बंधन और मोक्ष कैसे होता है वो इन सब घटनाओं को इन उदाहरणों को देते देते बार बार बात वही एक ही कह रहे हैं दोष दर्शन है विवेक है मूल बात वही कह रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं किसी को ऐसे समझ में आ जाए किसी को वो उदाहरण वो कहते हैं फिट बैठ जाए उसके दिमाग में कि हाँ ये ठीक है किसी को कोई उदाहरण फिट बैठ जाए तो ठीक है जिसको जो बैठ जाए वो उदाहरण से वो काम चल जाए उसका तो इतमा सब कह करके फिर कहा कि भई अच्छा फिर ये है क्या तो आत्मा का हमेशा बंधन रहता है या मुक्ति रहती है वो विषय पहले भी चला आपकी परीक्षा में भी आप लोग नित्य मुक्त शब्द आपके लिए आया था देखिये यहाँ फिर क्या कहते हैं इकहत्तरवा सूत्र बोलिए नई कांत तो बंध मोक्षऊ पुरुषस्य से अविवेका पुरुषस्य आत्मा का एकांत यानी केवल एक तरफ ए, एक एक पक्ष से वन साइडेड एक तरफ से नई कांत बंद मोक्षऊ बंद और मोक्ष एक तरफा कुछ भी नहीं है हम कहें कि एक तरफा इसका बंदी बंद है नहीं एक तरफा मुक्ति मुक्ति है नहीं नई कांत बंद मोक्षऊ एक पक्ष में कुछ नहीं है कि या तो बंद है या तो सदा बंध रहेगा या सदा मुक्ति रहेगी ऐसा एक अंतर एक पक्ष एक सिद्धांत नहीं मान सकते नई कांत बंद मोक्षऊ पुरुषस्य है पीछे भी जो सूत्र आया था व्यावृतो भय रूपा दोनों रूपों से ये भिन्न है यानी एक एक में नहीं है दोनों ही होते रहते हैं इसके तो नई कांत तो बंद मोक्षऊ पुरुष से होते कैसे हैं अंतर क्यों है अविवेका रीते अविवेक के बिना अविवेक से ही तो बंधन होता है और अविवेक नहीं रहेगा तो मुक्ति होगी बस और फिर वही अविवेक पे और अज्ञान अविद्या उसी के ऊपर ले आए ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्यात इस सारे ख्यान की विवेक्याति की ही सारी बात कर रहे हैं सम्यक रूप से सांख्य दर्शन और कुछ नहीं इसमें ये सारी चर्चाएं करते करते करते एक ही बात को विशेष रूप से पकड़ाना चाहते हैं तो और आगे की बात आगे देखेंगे अगली कक्षा में इसी से संबंधित और बातें आगे इस अध्याय में चलती रहेंगे प्रणव ओ सुधार विवादन हो